श्रीमद्भगवद्गीता शांक भाष्य अद्याय सात न तर् आर्तादेय तय वासुदेव से प्रियात तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकार के भक्त आप वासुदेव के प्रिय नहीं हैं यह बात नहीं तो क्या बात है उदाराह सर्व ज्ञानी तात्मव भी मत उदारा आशिता सहयुक्ता गतिदारा अपि मम प्रिया एव इत्यर्थः नि कस्िम मद्भक्त मे वासुदेव से अियो ज्ञानी इति अत्य ये सभी भक्त उदार हैं श्रेष्ठ हैं अर्थात वे तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं क्योंकि मुझ वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता परंतु ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है इतनी विशेषता है तत्कस्मात्साह ऐसा क्यों है सो कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा एवं न अन्यो मत इति मे मम में निश्चयः आस्थित आरोम प्रवित्तः स ज्ञानी अहम् न अन्यः अस्मि इति यस्माहम भगवान्सुदेव नन् युक्ता सामचित् सन मां पर्रह्म गुतम गति प्रवित्तः प्रवृत्त ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है वह मुझसे अन् नहीं है यह मेरा निश्चय है क्योंकि वह योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं मैं ही भगवान वासुदेव हूँ दूसरा नहीं ऐसा युक्तात्मा समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप परब्रह्म में ही आने के लिए प्रवृत्त है ज्ञानी पुनः अपनी फिर भी ज्ञानी की स्तुति करते हैं बहुनाम प्रपद्यते बहूना जन्मनापद्य वासुदेवस महात्मा दुर्लभ बहूना प्राप्त परिपाक ज्ञानो ज्ञानवान्प्तपरिपाकानो वासुदेवम् प्रत्यात्म प्रत्यक्षत प्रपद्यते कथम वासुदेव सर्वम इति ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाए ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को सब कुछ वासुदेव ही है इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है यह सर्वात्म मतपद्यते स महात्मा न तत्सम अन्को वा अतः सुदुर्लभ स मनुष्याण मनुष्यु जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है वह महात्मा है उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है अतः कहा है कि हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत अत्यंतुर्लभ है आत्मा एव सर्वं वासुदेव इति इतव अप्रतिपत कारणम उच्यते यह सर्वजगत् आत्मस्वरूप वासुदेव ही है इस प्रकार न समझ में आने का कारण बतलाते हैं कामैस्तस्तरितना श्टे प्रपद्य दैवता तम तम निम्मास्था प्रकृत्याता स्वया कामय तय पशु, काम तैहत तैह, पुत्रपशुस्वर्गाषय हित अतक प्रपद्य अता प्रवंती वासुदेवाद देवता हा, तम देतायम -तम देवराधने प्रसिद्ध यो यो नियम तम तम आस्थाय आश्रि प्रकृत स्वभा जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषण नियता नियमित स्वया आत्मीया पुत्र पशु स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतरों में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को अर्थात आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव से भिन्न जो देवता है उनको उन्हीं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध है उनका अवलंबन करके भजते हैं अर्थात उनकी शरण लेते हैं तेजा च कामिना उन कामी पुरुषों में से जो-जो याम जाम तनु भक्त श्रद्धया अर्चित मृक्षते तस्य तस्य तस्तला श्रद्धा ताममे विदधा्यहम यो यह कामी याम याम देवता तनुम संयुक्तो श्रद्धया संयुक्त भक्त चर्चि पूजय तर तमीन अचलाम स्थिरां श्रद्धा ता विदधा स्त्री कौमे जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर अर्चन पूजन करना चाहता है उस उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा को मैं अचल स्थिर कर देता हूँ यया एव पूर्व प्रवृत्त स्वभावतो तो यो जो यो या देवता तनुम श्रद्धया अर्चित इच्छति ये अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले स्वभाव से ही प्रवित्त हुआ जिस श्रद्धा द्वारा जिस देवता के स्वरूप का पूजन करना चाहता है उस पुरुष की उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ सतया श्रद्धया सया श्रद्धया युक्त ताधनमीहते लभते चतः काम विहितान् हिता सदीतया श्रद्धया युक्त सन् तस् देवता तन्वा राधनम आराधनम इहते चेष्टते मेरे द्वारा उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है लभते चतः तस्या आराधिता देवता तन्वा कामान ईप्सिता एव परमेश्वरेण सर्वन कर्मफल तान विता यस्त ते भगवता विहिता कामा तस्मा तवश्यम लभते इत और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है वे भोग परमेश्वर द्वारा निश्चित किए होते हैं इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है यह अभिप्राय है हितान इति पदच्छेदे हितत्व कामानाम उपचरितम कल्प्यम न कामा हिताह कस्य चेत यहाँ पर यदि हितान ऐसा पदच्छेद करें तो भोगों में जो हितत्व है उसको औपचारिक समझना चाहिए क्योंकि वास्तव में भोग किसी के लिए भी हितकर नहीं हो सकते अस्माद अंत साधन व्यापारा अविवेकिन का अतः क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनाशिल साधन की चेष्टा करने वाले होते हैं इसलिए तद्भवत्यल्पमेधसाम अंत तद्भव्यलमेधस देवान्देवजो यानी मद्भक्ता अंतद विनाशी तो फलम तदवती अल्पमेधसाम अल्प प्रज्ञा देवान देवजो याती देवान जजंती देवज ते देवान याती मद्भक्ता जान्ती माम अपि उन अल्पबुद्धि वालों का वह फल नाशमान विनाशील होता है देवयाजी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं वे देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं एवं समाने अपि आयासे मत अहो खलु कष्टम वर्तन्ते इति अनुक्रोधम दर्शयति भगवान अहो बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अनंतफल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर के ही शरण में नहीं आते इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं किन्निमित्त मे न प्रपद्युच्य वे मुझ परमेश्वर की ही शरण में क्यों नहीं आते सो बतलाते हैं अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मनते मुद्धय परम भाव म्ययनुत्तम अव्यक्त अकाशम व्यक्तिमापन्न प्रकाशम गतनी मनते प्रसिद्धम ईश्वरमी सत अबुद्धयः अबुद्धय अविवेकिन परमस्वूपम अजानता अविवेकिनो मम अव्यय व्ययरत अतमतिशम मदीय भाव मन्यन्ते मनतेथ मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव भावको अर्था परमात्मस्वरूप को, परमात्म को न जानने वाले बुद्धिहित विवेकहीन मनुष्य मुझको यद्यपि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूँ तो भी ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे अब प्रकट हुआ है अभिप्राय यह है कि मेरे वास्तविक प्रभाव को न समझने के कारण वे ऐसा मानते हैं तदीयम अज्ञानम कि निमित्त उच्यते उनका वह अज्ञान किस कारण से है सो बतलाते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतः मूल हो मूढ़ोमिजाती लोको मज्यम न अहम् प्रकाशः अं प्रकाश लोकस्थाचि मद्भक्ता प्रकाश अहमती अभिप्राय योगमाया समावृतो योगो गुणा युक्ति घटना सा साया योग मया तयागमया इत्यर्थः संन्न एव मूढ़ोलोक अजम न अभिजानाती माम अजम अभ्ययम तीनों गुणों के मिश्रण का नाम योग है और वही माया है उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूँ अभिप्राय यह कि किन्हीं किन्हीं भक्तों के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ इसलिए यह मूढ़ जगत प्राणी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता यया योग मवृत लोको न अभिजानाति न असौ माया मधीया सति मम ईश्वर मायाविनो माया विनो यथा अन्यस्य अपि मायाविनो विनो, माया विनो तद्वत् यत तदव अतः जिस योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को संसार नहीं जानता वह योग माया मेरे ही होने के कारण मुझ मायापति ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कर सकती जैसे कि अन्य मायावी बाजीगर पुरुषों की माया भी उनके ज्ञान को आच्छादित नहीं करती इसलिए वेदा हम समृतिता वर्तमानी चाजुन भविष्याणी चूता नहीं मेद न कहम तो वेद जाने सम्ता च वर्तमानी चर्जुन भविष्या चूता वेद अहम मू वेद न कशन मद्भक्त मच्छरण मुक्ति एव न भजते हे अर्जुन जो पूर्व में हो चुके हैं उन प्राणियों को एवं जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मेरे शरणागत भक्त को छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता और मेरे तत्व को न जानने के कारण ही अन्य जन मुझे नहीं भसते